ए सच्चे मालिक मुझे अब एक तेरी ही आशा है वो झूठ का मैंने सहारा छोड़ दिया अब उस कागज़ की नाव पर यात्रा नहीं करता सच्चे तेरी आस कवन कवर्ण सुअरू कवर्ण गुण सु सुमणिया कवन मंतु कवन सु, सु वे सोह करी जित बसी आवे कंतु वह कौन सा शब्द है फरीद वह कौन सा गुण है फरीद वह कौन सा अनमोल मंत्र है कौन सा वेश में धारण करूं मेरे मालिक जिससे कि मैं तुझे अपने बस में कर लूं कौन से कपड़े पहनूं कौन सा गुण धारण करूं कौन सा मंत्र पढ़ूं कि मैं अपने स्वामी को बस में कर लूं अब और सब को बस में करके देख लिया भिखारी से भिखारी और भिखारी से भिखारी होता गया साम्राज्य जीत कर देख लिए संपत्ति हाथ ना लगी अब तो तुझ मालिक को ही तुझ मालिक को ही पाना है और कुछ पाने जैसा ना रहा जीसस का एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है एक आदमी निकोडेमस जीसस के पास आया और उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे धन में बढ़ती हो मेरी समृद्धि बढ़े मेरे सौभाग्य में हजार गुनी गति हो जीसस ने कहा seek first the kingdom of God, then all else shall be added unto you. तू सिर्फ परमात्मा को खोज परमात्मा के राज्य को खोज से सब अपने आप पीछे चला आएगा और इस उल्टी बात भी ध्यान रखना जिसने सेष को खोजा उसने कभी कुछ ना पाया शेष तो खोया ही परमात्मा भी खोया जिसने परमात्मा को खोजा उसने परमात्मा को तो पाया ही शेष सब भी पा लिया क्योंकि उसके बाहर और क्या है फरीद कहता है, कौन सा शब्द है जो तेरे कानों को मीठा हो मैं वही गाऊ वही गुनगुनाऊं कौन सा गुण है जो मैं ओढ़ लू और तेरे प्रेम की नजर मेरी तरफ हो जाए कौन सा अनमोल मंत्र है जो कुंजी बन जाए हो तेरे हृदय के द्वार मेरे लिए खुल जाएं कौन सा वेश धारण करूं कौन सा वेश तुझे प्रिय है मैं वही वेश धारण करने को राजी हूं लेकिन अब बस तुझे ही बस में करने का ख्याल है और सब दौड़ दौड़ कर देख ली व्यर्थ पाई कवन सुअरु कवन गुण निबणु सुअखरू खबनगु जिहवा मणिया मंत्र दीनता वह शब्द है धीरज वह गुण है सील वह मंत्र है तो इसी तीन के वेश को धारण कर बहन तेरा स्वामी तेरे वश में हो जाएगा एत बहने वेश करी तावस आवि कंत ये तीन शब्द गौर से समझे दीनता वह शब्द है जीसस ने कहा है ब्लेसिड आदमी धन है वे जो दीन है लाउसु के सारे वचन दीनता की महिमा को गाते हैं धन है वो जो सबके पीछे है क्योंकि वही आगे हो जाएगा धन है वो जिसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी कुछ उसका है दीनता वह शब्द है दीनता का क्या अर्थ है दीनता का अर्थ है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके कारण मैं आकर्षक न बुद्धि है न ज्ञान है न त्याग है न तपश्चर्या है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसके कारण मैं अकड़ सकू अकड़ अहंकार है और अहंकार के लिए सहारे चाहिए धन हो तो अकड़ हो सकती है पद हो तो अकड़ हो सकती है ज्ञान हो तो अकड़ हो सकती है त्याग हो तो अकड़ हो सकती है ऐसा कुछ भी नहीं मेरे पास जिससे मैं अकड़ सकूं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं कह सकूं कि मैं हूं मैं बिल्कुल रिक्त हूं ध्यान रखना आदमी का मन इतना चालाक है कि वो दीनता के कारण भी अकड़ सकता है वो ये कह सकता है मैं बिल्कुल दीन हूं देखो मैं तुमसे ज्यादा दीन हूं मुझसे ज्यादा दीन और कोई भी नहीं तो फिर दीनता ही धन हो गई मैंने सुना है चार ईसाई फकीर एक चौराहे पर मिले उन चारों के चार बड़े आश्रम थे जंगल में चारों लौटते थे शहर से उपदेश करके राह में मिलना हो गया विश्राम करते थे वृक्ष के नीचे बैठकर पहले ईसाई फकीर ने कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी जो मनिस्ट्री है हमारा जो आश्रम उसने आज तक जितने बड़े दार्शनिक दुनिया को दिए उतने तुम्हारे किसी आश्रम ने नहीं दिए दूसरे ने कहा यह बात बिल्कुल ठीक है जितने बड़े दार्शनिक तुम्हारे आश्रम से पैदा हुए किसी आश्रम से पैदा नहीं हुए लेकिन जितने बड़े त्यागी हमने पैदा किए हमारे आश्रम से उतने बड़े त्यागी तुम्हारे या किसी भी आसम से कभी पैदा नहीं हुए तीसरे ने कहा यह बात भी सच है लेकिन पांडित्य में तो तुम हमारा कोई मुकाबला ना कर सकोगे जैसे शास्त्र के जानकार और जैसी बाल की खाल निकालने वाले कुशल चिंतक हमने पैदा किए किसी ने पैदा नहीं किए तीनों ने चौथे की तरफ देखा जो चुपचाप बैठा था उसे चुप देखकर उन्होंने कहा तुम कुछ बोलते नहीं उसने कहा कि जहां तक हमारे आश्रम का संबंध है जैसे दीन ना कुछ विनम्र व्यक्ति हमने पैदा किए उसका कोई मुकाबला नहीं वी आर द टॉप इन ह्यूमैलिटी टॉप इन ह्यूमैलिटी शिखर पर हैं विनम्रता के मगर विनम्रता का कोई शिखर होता है शिखर ही के कारण तो विनम्रता नहीं होती जहाँ विनम्रता है वहाँ विनम्रता का भाव भी नहीं हो सकता विनम्रता का भाव भी हो तो विनम्रता नष्ट हो गई विनम्रता बड़ी नाजुक बात है विनम्रता का भाव भी नष्ट कर देता है उसे उससे ज्यादा बारीक और कोमल कोई तंतु नहीं है दीनता का अर्थ है मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे ही यह घड़ी घटती है कि मैं कुछ भी नहीं हूं वहीं परमात्मा सब कुछ हो जाता है जब तक मैं कुछ हूं तब तक परमात्मा सब कुछ नहीं हो सकता जितना मैं हूं उतना परमात्मा से कटा रहेगा जिस दिन मैं शून्य हूं उस दिन परमात्मा पूर्ण है जब तक मैं पूर्ण हूं तब तक परमात्मा शून्य है वह कौन सा शब्द है दीनता वह शब्द है वह कौन सा गुण है धीरज वह गुण है धीरज को भी समझें धैर्य का अर्थ होता है मिलना निश्चित है मिलना इतना निश्चित है कि जल्दी क्या जल्दी तो इसलिए होती है कि मिलना अनिश्चित है तुम्हें पक्का भरोसा नहीं कि मिलना होगा इसलिए तुम जल्दी में होते हो जब मिलना बिल्कुल ही निश्चित हो जब उसमें रत्ती भर संदेह न हो तो फिर जल्दी क्या जब मिले तब मिले जब मिले तभी जल्दी है धीरज का अर्थ है चाहता तू इस क्षण तू मिल जाए लेकिन अगर अनंत काल में भी मिला तो भी शिकायत नहीं अनंत काल भी तेरी प्रतीक्षा में मधुर हो जाए तेरी प्रतीक्षा का ही काल होगा बेचैनी का नहीं होगा तेरी राह पर आंखें बिछा के बैठे रहेंगे वे क्षण भी सुख के ही क्षण होंगे तू आने वाला है और अगर धीरज परिपूर्ण हो तो मिलन इसी क्षण हो जाता है यह बड़ी विरोधाभासी बात है इसे ऐसा समझने की कोशिश करें जितनी तुमने जल्दी की उतनी देर हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी जल्दी बेचैनी और अशांति की खबर है और जितनी तुमने जल्दी न की उतनी जल्दी हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा जल्दी ना करना तुम्हारे शांत प्रफुल्लित होने का लक्षण है अगर तुम्हारा धैर्य अनंत है तो इसी क्षण परमात्मा मिल जाएगा अगर तुम्हारे धैर्य में थोड़ी कमी है उतनी ही देर लगेगी जितनी धैर्य में कमी है उतनी ही देर लगती है मैं एक बहुत पुरानी कहानी तुमसे कहूं जो मैं निरंतर कहता रहा हूं नारद जाते हैं स्वर्ग की तरफ एक बुढ़ा फकीर बड़ा पुराना तपस्वी वृक्ष के नीचे अपने तपश्चर्या कर रहा है नारद उसके पास से गुजरते हैं अपनी वीणा बजाते तो वो कहता कहां जाते परमात्मा की तरफ जाते अगर जाते हो तो पूछ लेना कि मेरे संबंध में अब और कितनी देर तीन जन्म हो गए मुझे तपस्या करते किसी चीज की सीमा होती हद होती अब ये बात बेहद हुई जा रही धैर्य का गुण ठीक है लेकिन कब तक जरा पूछ लेना और कितनी देर है नारद ने कहा जरूर पूछ लूंगा हंसी तो नारद को बहुत आई कि ये बात भी कोई प्रार्थना से भरे चित्त की बात है प्रार्थना से भरे चित्त की कभी कोई धैर्य की सीमा आती है ये भी कोई प्रेमी का लक्षण है लेकिन अब ठीक है पूछ लेंगे मजाक में ही दूसरे वृक्ष के नीचे एक युवक सन्यासी नाच रहा था अपना एक लिए उससे उन्होंने मजाक में ही पूछा कि भाई तुझे भी तो नहीं पूछना कि कितनी देर है तेरी भी पूछ लेंगे इन्हीं के साथ लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया वो नाचता ही रहा थोड़ा नारद को भी हैरानी हुई कहा सुनते नहीं बहरे हो जा रहा हूं परमात्मा की तरफ तुम्हारी भी पूछ लूंगा लेकिन उस वक्त ने फिर भी कोई ध्यान ना दिया वो नाश्ता ही रहा कुछ दिन बाद नारद वापस लौटे उस बूढ़े आदमी से कहा वो बैठा था तैयार माला का मन का भी हाथ में घूमता रुक गया था उसने पूछा पूछा क्या बोले नारद ने कहा कि क्षमा करें उन्होंने कहा तीन जन मोर लग जाएंगे उसने माला वहीं फेंकी लात मारके मूर्ति हटा दी पूजा के फूल बिखरा दिए और कहा बस हो गया बहुत ये तो अंधेरे, तीन जन से घट्टे खा रहे हैं और तीन जन नहीं अब नहीं सहा जाता नारद उस युवक फकीर के पास गए जो अभी भी नाच रहा था तुम बुरा लिए कहा कि भाई डर लगता है तो उससे कहें कि ना कहें क्योंकि तीन जन्म की बात से वो बूढ़ा संन्यास इतना नाराज हो गया कि डर था कहीं हमला ना कर दे हम पर जिससे हमारा कोई कसूर हो लेकिन जब पूछ ही लिया है तो कह देना उचित है तुम्हारे संबंध में भी पूछा था नाराज मत होना परमात्मा ने कहा कि जितने उस वृक्ष में पत्ते हैं जहाँ वो नाच रहा है युवक सन्यासी उतने जन्म लगेंगे वो सन्यासी और जोर से नाचने लगा उसने कहा तब तो पा ही लिया इतने से पत्ते संसार में कितने पत्ते सिर्फ इतने ही पत्ते जितने इस वृक्ष में जीत लिया मामला हल हो गया धन्यवाद और कहते हैं ये कहते ही वो सन्यासी मुक्त हो गया क्योंकि जिसकी इतनी प्रतीक्षा हो जो कह सके इतने से पत्ते इतने वृक्ष में पृथ्वी तो पत्तों से भरी है अनंत इतने में ही पालूंगा तो तो यह किनारा पास ही है मिल ही गया अब इसमें कुछ देर क्या रही जो इस भाव से भरा हो उसे क्षण भर की देर ना लगेगी इसलिए फरीद कहते हैं धीरज वह गुण है, दीनता वह शब्द है धीरज वह गुण शील वह अनमोल मंत्र प्रतीक्षा करो अनंत की लेकिन तैयारी ऐसे रखो जैसे वो अभी आया अभी आया सील का यही अर्थ है जैसे मेहमान घर में आता है तो तुम ताजे तकिए लगाते हो बिस्तर बनाते हो घर सफाई करते हो तुमको अगर पता हो आएगा कभी तो कोई आज तो सफाई ना करोगे जब आएगा तब देखेंगे लेकिन जैसे आता हो अभी तो तुम घर साफ कर लिए हो बंधनवार बांध दिए घी का दिया जला दिया है वो चाहे अनंत काल में आए लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी आ रहा है अनंत काल यानी अभी ये तो धीरज का लक्षण हुआ लेकिन सिर्फ धीरज रख के बैठे रहने से कुछ ना होगा क्योंकि धीरज भी आलस्य हो सकता है तुम आलस्य को धीरज का नाम दे सकते हो हम तो धैर्य वाले जब आएगा तब ठीक लेकिन ये उदासी ना हो सील का अर्थ है तैयारी सील का अर्थ है अपने हृदय के मंदिर को पवित्र करना सील का अर्थ है अपने पात्र को योग्य बनाना सील का अर्थ है अमृत की वर्षा होगी तो स्वर्ण का पात्र तो तैयार कर लू परमात्मा घर आएगा तो मैं उसके योग्य तो हो जाऊं धीरज करूंगा धीरज रखूंगा जब आएगा तब ठीक लेकिन मेरे तरफ से तैयारी अभी है तेरे तरफ से तू अनंत काल में आना कोई शिकायत नहीं लेकिन मेरे तरफ से मैं अभी तैयार हू दीन हूं कुछ भी नहीं है मेरे पास दावा कुछ भी नहीं कर सकता कि तू अभी आ दावा तो उसके पास होता है जिसके पास कुछ बल हो कोई बल मेरे पास नहीं प्रतीक्षांद तक करूंगा दीन हो राह तेरी जोगा जब भी आएगा तभी धन्य भाग मेरे तभी अनुग्रह मानूंगा भाव से नाचूंगा लेकिन तैयार अपने को रखा है जैसे तू अभी आता हो पुरानी लाओस्य की कहावत है जियो ऐसे जैसे ये आखिरी दिन हो और जियो ऐसे भी जैसे सदा रहना हो बड़ा कठिन है जियो ऐसे जैसे ये आखिरी दिन हो कल पे मत टालो जो भी करना है आज कर लो अभी कर लो यही क्षण एकमात्र क्षण है हाथ में बस यही है कल की सोच के मत टालो जियो ऐसे जैसे आज आखिरी दिन हो ये सूरज ढलेगा और तुम भी ढलोगे और लाओ से उसी के साथ ये भी कहता है जियो ऐसे भी जैसे सदा यहां रहना हो तो जल्दी भी मत करो करने में तो अभी कर लो लेकिन प्रतीक्षा अनंत की रखो बीज तो अभी बो दो लेकिन फल जवाएंगे तभी ठीक है कोई जल्दी नहीं जैसे अनंत तक यहां रहना हो जैसे कभी यहां से जाना ना हो परमात्मा के मिलन के लिए भी तैयारी तो ऐसी करो जैसे अब आया अब आया द्वार पर दस्तक पड़ती ही है उसके चरण चिन्ह सुनाई पड़ने लगे चरण की आवाज़ आने लगी पद चिन्ह पढ़ने लगे द्वार पर पग ध्वनि आ गई अभी आ ही रहा है तैयार तो ऐसे रहो और प्रतीक्षा इतनी रखो कि अनंत काल में भी आएगा तो भी तुम्हारे भीतर शिकायत ना होगी दीनता वह शब्द है धीरज वह गुण है सील वह मंत्र है इन तीन के ही वेश को धारण कर बहन फरीद अपने से कह रहा है तुम क्या वो स्त्री हो गया है अब वो पुरुष नहीं अब वो परमात्मा पर आक्रमण नहीं कर रहा है अब तो स्त्री की तरह अपने हृदय के द्वार को खोल के प्रतीक्षा कर रहा है इन तीन के वेश को धारण कर बहन तेरा स्वामी तेरे बस में हो जाएगा मत योंदी होंदे होई निताना प्रभु के ऐसे विरले ही भक्त हैं जो बुद्धिमान होते हुए भी सरल अनहोंदे आपु बंडाए कोई ऐसा भगत सदाए जो बलवान होते हुए भी निर्बल हैं और जो अकिंचन होते हुए भी अपना सर्वस्व दे डालते एक भी अप्रिवात मुंह से ना निकाल क्योंकि सच्चा मालिक हर प्राणी के भीतर है किसी के दिल को तू मत दुखा क्योंकि हर दिल एक अनमोल रतन है एक फिक्का न गालाई सबना में सच्चा धनी हिया न कही ठाई माणक सब अमोलवे हर दिल एक रतन है उसे दुखाना किसी भी तरह अच्छा नहीं अगर तू प्रीतम का आसिक है तो किसी के भी दिल को मत दुखा सबना मन माणिक लाहुनु मूल मचांगवा जेतव प्रि आसिक हिया न ठाए कही एक एक शब्द को गौर से समझें प्रभु के ऐसे विरले ही भक्त हैं जो बुद्धिमान होते हुए भी सरल बुद्धू होकर सरल होना आसान इसलिए सरल व्यक्ति बुद्धू जैसा मालूम होता और बुद्धू से भी सरल होने का धोखा होता है लेकिन होना ऐसा चाहिए कि बुद्धिमान होते हुए कोई सरल हो बुद्धि बड़ी चालाक है इसलिए बुद्धि जैसे ही शिक्षित होती है दीक्षित होती चालाकी प्रविष्ट कर जाती इसलिए शिक्षा जितनी दुनिया में बढ़ती लोग उतने चालाक बेईमान धोखेबाश होते चले जाते अशिक्षित आदमी सरल होता है क्योंकि बुद्धू होता है शिक्षित आदमी जटिल हो जाता है क्योंकि बुद्धू नहीं रह जाता उसकी सरल तक हो जाती लेकिन फरी ठीक कह रहा है वो कह रहा है सरलता अगर बुद्धू हो के हो तो वो भी क्या सरलता और अगर बुद्धिमान हो के चालाक हो गए तो वो कैसी बुद्धिमानी बुद्धिमान हो के कोई सरल हो कभी कोई बुद्ध पुरुष ऐसा ही होता है बुद्धिमान हो के सरल बुद्धिमत्ता अप्रतिम होती है आखिरी होती लेकिन चालाकी नहीं होती सरलता ऐसी होती छोटे बच्चे जैसी बुद्धिमानी ऐसी होती बूढ़े जैसी प्रौढ़ता वृद्ध की सरलता बच्चे की प्रभु के ऐसे बिरले ही भक्त हैं जो बुद्धिमान होते हुए सरल हैं और यही साधना है साधना है बुद्धि को चैतन्य को होश को लेकिन सरलता नहीं खो देनी सरलता को भी साथ में बचाते चलना है अन्यथा महंगा सौदा हो जाएगा बुद्धिमान तो हो जाओगे सरलता खो गई तो पंडित ही रह जाओगे प्रज्ञावान ना हो पाओगे अगर बुद्धिमत्ता के साथ सरलता भी बच गई तो प्रज्ञा का आविर्भाव होता है जो बलवान होते हुए निर्बल निर्बल होकर निर्बल होने में तो कोई खास बात नहीं लेकिन जो बलवान होते हुए निर्बल है उनकी निर्बलता की एक खूबी है एक महिमा है अगर तुम कायर हो इसलिए निर्बल हो अगर भयभीत हो इसलिए भगवान के सामने झुके हो अगर तुम्हारा भगवान तुम्हारे भय से पैदा हुआ है तो दो कौड़ी का है नहीं भगवान तुम्हारे अभय से पैदा होना चाहिए डर के मत झुकना प्रेम से झुकना निर्बल हो मत झुकना क्योंकि निर्बलता में तो कोई भी झुक जाता है और जब निर्बलता में तुम झुकते हो तो झुकने में आनंद नहीं होता झुकने में एक पीड़ा होती कि मैं निर्बल हूं इसलिए झुक रहा हूं नहीं बलवान होते हुए भी निर्बल होना बलवान होते हुए निर्बल होने का अर्थ है बलवान होने की अकड़ मत लेना तो निर्बलता तुम्हारा भाव रहेगी बलवान तुम्हारी स्थिति होगी और जो अकिंचन होते हुए भी अपना सर्वस्व दे डालते हैं ये बड़ी कठिन बात है ये तीसरी बात सबसे ज़्यादा कठिन है अकिंचन होते हुए अपना सर्वस्व दे डालते हैं जिनके पास कुछ है वो तो कुछ दे सकते हैं धन है धन दे सकते हैं लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं वो क्या देंगे अकिंचन दीन वो तो सिर्फ अपने को ही दे सकते हैं और तो कुछ देने को बचाने मेरा तो कुछ है ही नहीं बस मैं ही हूं अकिंचन होते हुए जो अपना सर्वस्त्र दे डालते जो जानते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं फिर भी अपने को पूरा दे डालते परमात्मा के मार्ग पर तुम्हारे धन से कुछ भी ना होगा दान धन का ना चलेगा दान तो स्वयं का ही चलेगा अपने को ही दे डालना पड़ेगा और जिसके जीवन में ये तीन बातें घट जाती हैं बुद्धिमान होते सरल सबल होते निर्बल अकिंचन होते हुए सर्वस्व का दानी उसके मुंह से फिर किसी के प्रति अप्रिय बात नहीं निकलती एक भी अप्रिय बात मुंह से न निकले क्योंकि सच्चा मालिक हर प्राणी के अंदर है तब तो फिर उसे सब जगह उसी की झलक दिखाई पड़ने लगती एक ही ज्योति जल रही है सभी दियो में और एक ही प्राण प्रज्वलित है सभी घटों में किसी के दिल को तू मत दुखा क्योंकि हर दिल एक अनमोल रतन है और हर दिल एक रतन है उसे दुखाना किसी भी तरह अच्छा नहीं अगर तू प्रीतम का आशिक है तो किसी भी दिल को मत दुखा किसी के दिल को मत सता भक्ति फरीद की बढ़ते बढ़ते महावीर की अहिंसा हो जाती भक्ति बढ़ते बढ़ते बुद्ध की करुणा हो जाती शुरू हुआ प्रेम परमात्मा से अंत होता है प्रेम समस्त से सर्व से शुरू तो हुई थी गंगोत्री बड़ी छीण धार थी जब सागर में गिरती है तो गंगा बहुत बड़ी हो जाती तो शुरू तो होता है ऐसे ही प्रेम जैसे आसिक का मासुक से मासूक का आसिक से लेकिन जैसे जैसे प्रेम की धारा गहरी होती सभी में वही परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है और एक ऐसी घड़ी आती कि उसके सिवाय कोई भी दिखाई नहीं पड़ता सभी घर उसके मंदिर हो जाते और हर आंख में वही झांकता है और हर प्राण में वही धड़कता है और जिस दिन भक्ति इस ऊंचाई पर पहुंचती है उस दिन भक्त भगवान हो गया उस दिन भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं ऐसी ये प्रेम की कथा है अकथ कहानी प्रेम की आज इतना ही Oh.